संख्या ग्यारह सुब प्रभुविलोक मुनि मन अन अनुरागा तुरथ अदिव्य सिसन मांगा रही सम तेज सुबरणिन जाई गित राम दुजन शिर नायी जनक सुता समित गुराई के कि हर से, से मुनि समुदाय जमंत तब दु जन उचारे जय जय दी पुकारे समुना तव भी प्रण आय सुदीना mm. छुटी विलोक हर श्री महतारी दार दार यारती उतारी वितरण दान विविध विधि दिन चाचस सकल चाच सीन सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखी सुरन भी बजाई भी नद गंधर्व के नर गावी कहीं अप्सरांद परमानंद स्वयमिता भरताजयनुज विभीषण हनुमनादिशे चहत्र चामर गजन धनुष चरम सती विराज श्री सहित दिन तर बंस भूषण काम बहुछ विसो पीत सुरमन युर पर कातंबर पीतसुरो मुकटेतभूषण प्रे नयन विशाल उर्वुजन नरन रथम विजय स्वभा समाज सुख कहती निकेस सागर शेष श्रुति सूरस जान मगेश भिन्न भिन्न स्त्रुति परेशन जिन जुदाम ेश तब आए जहां श्रीराम करुस नयती आदरकृता निधाम लगे ना हूँ लगे कचुर गुणगान राम चंद अब स्मरण करेंगे योजना है भगवान राम के आजादी से सब तैयारियाँ हो गयी नरद संख्या मंगल के दूर चक्र हो गए <kling> भाइयों ने और भगवान श्री राम जी ने सब स्नान आदि कर लिया बस प्राभूषण सब धारण कर लिए बस असंसन पर बैठे हैं इसलिए प्रभु को तो मुन मन अनुराधा प्रभु बशम्बी भगवान को तो देखा कि अक्सर यार स्नान आदि करके आभूषण आदि पर धारण किए हैं बड़ा सुंदर स्वरूप उनका है तो उनके उदय में उनके सुंदर स्वरूप से देख करके बड़ा हुआ बल आनंद समय और उन्होंने आजी का कार्यक्रम बढ़ाया तुरंत तो युद्ध सिंहासन मांगा उन्होंने उसी समय युद्ध सिंहसन जिस पर भगवान श्री राम जी को बैठना था बुलाया रविशन तेज सदरण में जायी और वो सिंहासन जो के समान के समान चलतनाता हुआ तेजस्वी सिंघासन था पर भगवान बैठे कहते राम जन चरण आई राम राम मित्रों को शोजता करके प्रणाम करके सिंहासन पर आसन कर जाए अब ये वैसे तो तथा ऐतिहासिक घटना के रूप में निकलते ही है उसके बाद में भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होता है वहां पर सिंहासन तो पर भगवान श्री राम जी बैठते हैं सिंहासन दिव्य सिंहासन अगर भौतिक रूप से कहें तो यही जो स्वर्ण सिंहसन है मनिया जरूरी हुई है चमत्कार हुआ है इसलिए ये दिव्य सिंहसन के भगवान श्री राम जी बैठे थे कहीं इस प्रकार का रामायण में भी आता है कि वशिस्वी ने भगवान श्री राम जी के अनुकूल दिव्य सिंहासन की संकल्प किया कामना की तो परम लोक से दिव्य सिंहासन आया ये महाराज जिसका बैठे थे दशरथ वो सिंहासन सम्मेलन है इनके वस्तु के संकल्प से आया हुआ दिव्य सिंहसन है अब विव्यता बनाना ये हो जो भौतिक नहीं है तो फिर ब्रह्मलोक से आता है तो जैसे ब्रह्मलोक की रचना है उस प्रकार की रचना है किस है। तो दूसरी जात इस प्रकार की प्रटन जाती है फिर इसी के साथ ये हो जाता है कि तो जैसे कि अपना हृदय है आंतरिक जगत में उसी प्रकार के दिव्य सिंहसन जो जहाँ भगवान विराजमान है वो भी संज्ञा रूप है शुद्ध बुद्ध रूप जो है वो सिंहसन है जिसका भगवान विराजमान है ऐसे तो करके क्रम क्रम से अर्थ की गहराई में जाए तो संकेत स्तर मिल जाता है जो स्वामी जी से दिव्य संजासन मांगा तो संज्यासन ही भर के कहते ये स्वर्ण संज्ञासन कहते तो भर्ती की बात थी लेकिन जिद सिंहासन तय करके उसके आध्यात्मिक अर्थ को आंतरिक अर्थ भी संकेत कर दिया तो ऐसा सिंहासन आता है और भगवान उसके तक विराजमान होते है। हैं और भगवान सिंहासन पर बैठते हैं तो विप्रोह को सलाम करके बैठते हैं बार बार देखते हैं यहाँ गई भी है भगवान मित्रों को आगे रखते हैं उनको प्रणाम करते हैं गुरु प्रणाम करते हैं उनकी आज्ञा से करते हैं वही जन्म यहां पर भी चलता है वहाँ के सब लोग सब उपस्थित हैं उपस्थित हैं ये सब लोगों को भगवान तो में प्रणाम क्या तक श्री यासन कर जैसे ये भी सूचित होता है कि राज्य कार्य होगा इन विक्रों के आदेश से होगा इनके बताए हुए मार्ग के आगे कार्य करेंगे वैसे ही और विप्रलोक जिनको हो मार्गदर्शक है क्षत्रियों के राजाओं तो के इनको किस से कार्य करना चाहिए क्या राज्य व्यवस्था कैसे ठीक है सुंदर है वो उसी प्रकार से बताते हैं वैसे जनसता समी पर अभुरायी आज सिंहासन के ऊपर प्रभाष की नाम जी से बैठे हुए जनक सुष्प विराजमान है दोनों के विराजमान एक प्रहर से हिंदू समुदाय समस्त भगवान को देखा सिंहासन तक विराजमान है और भी बहुत प्रसन्नता पहले भगवान को स्नान आदि करके देखा तो बहुत सुंदर से बड़े आनंद था अब तो कहते हैं बहुत और भी आनंद लग रहे हैं सिंहतन भी विराजमान है तो और भी सुंदर लग रहे हैं प्रहर्ष से है। हर्ष हर्षा हर्ष का हर्ष रही और प्रकर्षण बहुत अधिक हर्षित हुए बहुत आनंद नदय में आ गया देखते ही गदगद हो गए उनको देख और पेट चवन बलिधाम देखा निहार करके उनको अच्छी तरह से देखा तो उनको सुंदर स्वरूप को देख सबसे बड़े आनंद का सब आनंद का ही आकर के ये की राधना हुए उनका तिलक होता है कि सब आनंद ही आनंद की बात है तो वेद मंत्र उचारे और सभ्य प्रयोग कर वेद मंत्र का उच्चारण करें जैसे मंगल जी का समय के समय वेद मंत्रों को उच्चारण करते हैं वेद मंत्रों को उच्चारण में जिसमें धर्म का निरूपण है परमात्मा के निरूपण है जो परमात्मा सर जगत का स्वामिल है उसकी चर्चा है तो उस परमात्मा का नाम लेना ऐसी औसक होकर उपयोगित जो वेद मंत्रों का पाठ करते हैं नवश्वर मुनि जय के पुकारे आकाश में भी देवता लोग जय कर रहे हैं मनि लोग भी जय जयकार अस्पताल तो के वेदमंत्र भी हो रहा है भी हो रहे हैं सत्य कुमार सिंह राजधानी सब प्रखंड जल सदस्य के ना? डॉक्टर कहते जब इसी बीच में ये सब तैयारी हो गई, तब दस सदस्य के जीवन सबसे पहले भगवान श्री राम जी का किया प्रथम तिलक वशिष्ठ मुलि की न और पूरी तरह विक्रयुष्य की न उसके बाद में और जो विक्र लोग थे उनको वशिष्ठी विधा धन सब लोग सब लोगों ने भगवान दान कर दिया विक्र लोग सब भगवान की राम जी का त्रय करते हैं इसके माने उनको राजा स्वीकार करते हैं राजा की आज्ञा सब चलेगी राज्य भाव जितना भी है राजा की आज्ञा सुचता है इसलिए राजा स्वीकार करते भगवान राम जो है वो मित्रों को प्रणाम करके सिंसन बैठते हैं इसके ही माने यद्यपि आज्ञा और खासन सब भगवान राम का ही चलेगा राज्य में लेकिन उसने सिद्धांत के रूप में मार्गदर्शन इन्हीं वित्रों से प्राप्त होगा वशिष्टि से प्राप्त होगा वही अंतिम संरक्षक वही उसके उन्हीं का ही सारी व्यवस्था है ऐसे करके उनको ऊपर रखा है इसके मैंने अपने प्राचीन शास्त्रों के अनुसार राज्य व्यवस्था का नियम दोनों के ऊपर भारत छत्रियों के ऊपर और पिपरों के ऊपर ये दोनों विप्रय चिंतक हैं विचारक हैं सनमार्ग के दिखाने वाले हैं और छत्री उसको तो एकजीकृत करने वाले हैं उसी प्रकार को तो जैसा उन्होंने बताया उसी तो मार्ग पर चलने वाले हैं और दोनों के लिए त्याग तपस्या बलिदान की आवश्यकता है उसके बिना शासन और राष्ट्र की व्यवस्था नहीं चलती मित्रों का त्याग कि सब भौतिक सुख समृद्धि का त्याग करके केवल आत्मचिंतन परमात्म चिंतन और सिद्धांत जीवन, जीवन के किस प्रकार के हैं जीवन के मूल क्या है सत्य क्या है जीवन का स्वरूप क्या है इन सभी बातों के चिंतन करें अपना भी आत्मोद्वार करें और समस्त जगत को भी सन्मार कर लगाएं मित्रों का कार्य है और छत्रियों का कार्य जो समाज में जो लोग मित्रों को बताई हुई बात को सिद्धांत को जीवन में धारण कर लें तो भली भला उनके लिए तो कुछ बात नहीं वो सही नहीं। तो सही मार्ग पर चल रहे हैं लेकिन ये कभी भी आशा नहीं की जा सकती कि समाज में हर व्यक्ति उपदेशकों का उपदेश सुन लेगा और उसी रास्ते पर चलने लगेगा समाज में बहुत बड़ा भाग व्यक्तियों का ऐसा होगा जो कि स्वेच्छाचारी होगा जो द्राचारी भ्रष्टाचारी होगा दूसरे लोगों का हित करने वाला होगा चोर होंगे चाकू होंगे जित होंगे ये भी शब्द राज्य में सभी राज्यों में सभी काल में शब्द रहे हैं उनके ऊपर शासन करने के लिए शासन की आवश्यकता राजा की आवश्यकता उनके ऊपर तो शासन करें माने उनको इतनी कटोरता उनके साथ बढ़ते कि वे लोग सिर्फ न उठा सके उनको करवट करके, मन मार करके सही रास्ते पर चलना पड़े न चले तो उनके बीच जितने भी, भी दंड की आवश्यकता हो उतना तो उसको दंड दिया जाए जिसके तो राजाओं का शासन दंड के ऊपर आस्तित है और मित्रों का भी शासन है ब्राह्मणों का भी शासन संसार में है लेकिन वो उस देश सिद्धांत तो तक हो उस पर उनका शासन शासन दोनों का पहला का, शास्त्र शासन गुरुशासन इस शासन कहलाते हैं लेकिन ये शासन जितने दो प्रकार के शासन है इन तो दोनों प्रकार का शासन जब है तो, तो समाज सुरक्षित है और राष्ट्रदूष सही रास्ते पर चलता रहता है नहीं तो पे वो हो करके के जो में से तो कोई भी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो समाज के हुए नक्सल होने लगता है इसलिए इस समय दोनों के लिए कि एक दूसरे के पूरक में मैंने मित्र लोग भगवान की आम बीटी के हों लाल तिलक करते हैं मैंने उनको आगे बढ़ा करके इस प्रकार का विचार देते हैं कि तो तुम जैसे वो हो देश के ऊपर शक्ति का साथन लगो तो। और भगवान राम जो है विप्रो को प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि तो वे लोग उपदेश के द्वारा सन्मार्ग को दिखा करके करेंगे शासन उनका भी करेंगे इस प्रकार से हुआ तो शुद्ध विलो के हर सिंह माता ये द्वार हो गया अब उसके बाद माताएं को शिंगारी माताएं आई और उनको भगवान राम को देखा तो उनका पुत्र उनका विराज है तो तो थो थो बार बार आरती उतारी है माताएं माता करके भगवान की आरती शरण साधी हुई मंगल चर के लिए वे सब आती हैं, वो अपने उनके आरती करते हैं भगवान की विपरण दान विविध विधि और विपरण में विविधाना प्रकार के दानी है माताओं ने प्रदान तो दिया उनको वितरण दान वित्तीय है वित्र लोग वहाँ उपस्थित हैं उनको सबको दान दिया गया जाचक सकल अजाचन की है वित्र लोग भी और जाचक लोग भी दो प्रकार के दान लेने वाले हैं लोगों को भी दान दिया वित्र लोगों को ज्यादा आवश्यकता नहीं है उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए तो वे अपनी आवश्यकता की बात को मिनिमम कम से कम जो आवश्यकता होती हो, बोल वो बोल हैं होती दे दी जाती जातक लोग जो है भिक्षुक उनसे ये पूछा जाता है उनको क्या चाहिए उनको देते जाते जो भी दे देते वो समझे के चले जाते समझे चले जाते हैं इस प्रकार से जाचक लोग हो जिनसे दोनों को देने का विधान भिन्न भिन्न प्रकार का आवश्यक गया तो जातक सकल अचक की है भिक्षुकों को इतना दान मिला कि उन्होंने भिक्षा मांगना बंद कर दिया अब कोई भिक्षा मांगने की नहीं बल सिंहासन पर त्रिभुवन साए देव के सी बजाए सिंहासन के ऊपर हो जब देखा कि तीनों लोगों के स्वामी परमात्मा स्वयं सिंहासन पर आश्रम है तो ऐसा देख करके देवताओं ने जिंदगी बजाई, मन बाजी आकाश में बजने लगे और देवताओं की तरफ से भी जयकार अब आगे ये जो ब्रमन है छदों में इसी राष्ट्रीय कहते हैं भगवान का ध्यान करो इस प्रकार भगवान का राज सिंहासन का विराजमान है तो ये कल किया याद रखो और जब भगवान का स्मरण करना है तो राज सिंहासन का विराजमान भगवान का जो सुंदर स्वरूप है उनका अपने हृदय में कैसे ध्यान करना चाहिए वो गर्णन करते हैं यहाँ पर कैसे नवजुम्बी बाजन बिपुल गंधर्व कि आकाश देवता देव का जब बजा रहे हैं गंधर्व की आदि नृत्य कर रहे हैं और नाचन अक्षरा आपसे अक्षराए सत्यो नृत्य कर रही है परमानंद सुर पावनी देवता देव परमानंद सब देवता लोग नाच गा रहे हैं विष्णों की पत्था कर रहे है जयकार है की उनके आनंद का सूचक है उसको परमानंद की प्राप्ति भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमनादि समेत थे अब ये तो पहले बताई चुके भगवान दासन राजमान है भगवान श्री राम जी बैठे हुए हैं बार में सीताजी बैठे हुए हैं लेकिन उनके साथ ये सब चीज खड़े हुए हैं भरतादि अनुज भरताद अन्य भरत और लक्ष्मण और शत्रुघन ये दिखाकर खड़े हुए हैं विभीषणांगज विभीषण है अनुगत में अनुमद आदि हनुमा हनुमान ज्ञान और ये विदिवे आये जो भगवान के सदापान राज्य है ये सब जो विराज छत्र चाम धनुष ये सब लोग कहे जो वहां खड़े हुए हैं ये सब मिले हुए खड़े ये छत्र जैसे भरत जो छत्र मिले हुए खड़े हुए चामर लक्ष्मण जी समय हुए खड़े हुए हैं ये धानी भर भी खड़े हुए हैं बाई में और लक्ष्मण भी खड़े हुए हैं शिलसे की ओर जो है सिर्फ गजन ये जो है वो सत्र दिन पंखा चल रहे हैं वो लिए खड़े हुए हैं ये तीनों भाई डाय बाए तिलसे ये सब खड़े हुए हैं एक छत्र लिए धारण किए हुए उनको एक चमर लिए चुला रहा है एक पंखा लिए कर रहा है इस प्रकार तीनों खड़े और उसके बाद फिर विभीषण अंगर विभीषण आदि है ये प्रकार के धस बाल इत्यादि करकट इत्यादि लिए ये खड़े अंगर है ढाल आदि ढाल तलवार इत्यादि अंगर आदि हुए शक्ति आदि उनके और जो है शत्र है वो सब हनुमान इत्यादि लेकर के खड़िए सचार खड़े हुए सामने की तरफ कोई नहीं सब कार्यक्रम पास सब खड़े हुए हैं सामने की तरफ और सब लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं देख रहे हैं, देख है। देख हैं।, रहे हैं। भी को को इस प्रकार से हैं भगवान श्री राम जी हैं सीताजी संग्रासन पर हैं भरत जी को भी देखो इस प्रकार से लक्ष्मण जी को शत्रुघ्न को विभूषण को भी सुप्रिय को भी हनिथ दलनी हनुमान इन सबका का स्मरण करो सब खड़े हुए हैं भगवान की कथाएं ये सब राजमानी श्री सरित जी ने कर भूषण काम और भविष्य विधराई अब देखो विशेष रूप से भगवान श्री राम जी के देखो अत्यंत सुंदर है श्री सहित श्री सिंह सीता जी सीता जी के सहित भगवान श्री राम विराजमान है भगवान श्री राम जी, जी पर परमात्मा है नारायण है तो सीता जी लक्ष्मी जी श्री है वो सीता जी भगवान पत्र परमात्मा है कि सीताजी जो है वो हो संपत्ति शक्ति है संपत्ति जीवन संपत्ति संपत्ति दोनों प्रकार तो तो की छल दोनों प्रकार की संपत्ति स्वरूप सीता जी है या भौतिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शक्ति है वो हो तो वो सीताजी इस प्रकार श्री सहित जिन पर भूषण काम भविष्य विश्व की भगवान बहुत ही सुंदर शोभा मान है इस प्रकार ऐसी सुंदर संकट का में उनका श्लोक अब कहते हैं कि सुंदरता कैसी है काव्यात्मक रूप से वर्णन करते हैं नव अंबुधर कर गात अंबर पीत सुरमन मो नव अंबुधर जिसे नए नए अम्बधर्मन बादल जिसे जलद जलद जन वो नए नए जल दर्शन करने वाले बादल आए हो वैसा तो बड़ भगवान का सुंदर शरीर तो श्याम रंग के मेघ के समान है गात अंबर पीत और वो जो वस्त्र धारण किए हुए है वो पीला वस्त्र है जिसे मेघ में बिजली चमक करके स्थिर हो गयी है ऐसे करके भगवान के एक रूपी श्याम वृद्ध शरीर आरोप पीतामर धारण के हुए बिजली की तरह चमक रहा है सुरमन मोहई वो देवताओं के पद को मोहित करने वाला है माने देवता लोगों को भी एक दिव्य सुन्दरता सभी प्राप्त में सम्पत्ति वही को प्राप्त है लेकिन वे भी जब भगवान की सुंदरता को देखते हैं, उनकी इस महिमा को देखते तो है तो सब आनंदित जाते हैं बहुत भी आनंद कहते हैं मुकुटान्ड विचित्र भूषण अंग अंदन प्रति सजे भगवान जो है वो मुकुट मनुष्य के ऊपर मुकुट धारण किए हुए हैं मका के धारण किए हुए हैं राजीवन इत्यादि पहने हुए हैं गले में बैजंती महाराज इत्यादि धारण किए हुए हैं ये सब अंगों में नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं विचित्र भूषण ये भगवान के भूषण जो है बड़े ही विचित्र है इस प्रभूषण कह करके फिर बता दिया ये सब मेरा जैसा वर्णन कर रहे हैं लौकिक मात्र लेना की भौतिक कोई राजा है संसार का और उसके पास बहुत संपत्ति है सोना चांदी बहुत है तो वो सब गिर हुए उनको धारण के लिए बैठा है कितना मात्र अर्थ नहीं है इनको सबको दिद रूप दो आध्यात्मिक रूप दो भगवान जो है स्वयं परमात्मा है उन्होंने कई सवण रूप साकार रूप धारण किया हुआ है वो परमात्मा ही जिस प्रकार से दिव्य परमात्मा का शरीर वैसे उनके सिंहासन भी भगवान का उसी प्रकार से दिव्य उसी प्रकार से उनके मुखर इत्यादि इत्यादि जो है जितने आभूषण वस्त्र आदि है वो भी सब दिव्य ये सब दिव्य है यहाँ पर जब ध्यान करो तो दिव्यता का ध्यान करो कि भगवान दिव्य तत्व है अभौतिक तत्व है शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है और वो जो सच्चिदानंद तत्व है उसी में सब रूप धारण किए हुए हमारे हृदय में वही भगवान राम हैं, वही भगवान सिंह वही जी हैं, वही सिंहासन है वही कुकुट है वही छतुमार आदि है वही सभी भीषणांग इत्यादि सब भी सब वही रूप धारण किए हुए है वही परमात्मा इन विविध रूपों में तेजस सुंदर शरीर धारण किए हुए विराजमान है उसका तेजो में प्रकाश आनंद रूप ये सब भगवान का है ऐसा चिंतन करो अपने उसमें भौतिकता को मत लाओ ये मत सोचो कि तो इसमें कोई भौतिक वस्तु है इसमें पांच भौतिक वस्तुएं तो कोई है ये मत उसमें विचार तो करो परमात्मा परमात्मा के दिपिता का स्मरण करो तो भगवान के अत्यत हम भोजन विशाल अब सब इन का स्मरण करो अब जो कोई स्मरण करने का तरीका ये पहले देखो कि राजभवन उसमें फिर राज सिंहासन के पिराजमान भगवान श्री राम जी के चारों तरफ खड़े हुए भक्त लक्ष्मण शत्र परिकर्म का सब और छत्र तोमर इत्यादि ये सब के सब है और ये जन पंखा इत्यादि ये सब कर रहे हैं सबको देखो फिर सिंहासन के ऊपर आओ देखो भगवान राम और सीता को देखो भगवान के संपूर्ण शरीर को देखो सीता जी को देखो ये सब जो विरोध में उनके आभूषणों इत्यादि के अब उसके बाद में केंद्रित चले आओ सब विस्तार को समेट करके अपने चित्र को एक आगे एक स्थान पर लाओ और कहते हैं अम्रोध नयन भगवान के सुंदर नेत्रो को विशेष रूप देखो वो तो गमन के समान उनके सुंदर नेत्र अम्रोज नयन कमल भगवान के विशाल नेत्र विशाल उनके भगवान के बड़े बड़े नेत्र कमल के समान सुंदर मिलते हैं उनको भगवान के वक् भी जो विशाल है पूजाएं भी लंबी है उनको सबको विशेष रूप से होता और कहते हैं कि धन निर निर्खन कीजिए जे मनुष्य जो लोग अपने हृदय में भगवान के इस स्वरूप को देख सकते हैं स्मरण करते हैं चिंतन कर सकते हैं वो लोग धन्य है मैंने ये बाद में संकेत कर लिया भगवान का इस रूप ध्यान करना चाहिए और ध्यान करने में भी जिस व्यक्ति को हृदय में ये सब दिखाई देने लगे उसको प्रकट हो जाए भगवान श्री राम जी उसी प्रकार से दिखने लगे कि ऐसे ऐसे दिग्ग्रूप भगवान बैठे हुए हैं तो कहते बस वो व्यक्ति धन्य है नहीं तो बहुत लोग कहते हैं की ये है तो ठीक है की भगवान ऐसे ऐसे है लेकिन अपने हृदय में हम देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता माने तो कहते हैं जो ये लोगों का पाप है अपना अपना जिसके कारण इतनी बहेमुखी वृत्ति है कि हृदय में कुछ देख ही नहीं सकते वहाँ उनको भी दिखाई नहीं देता अंधकार दिखाई देता ये दुर्भाग्य है इसलिए भगवान का नाम व्यक्त कर देना उचित शुद्ध हो धीरे धीरे करके अंतर्मुखी वृत्तियां और हृदय में भगवान का रूप देखे स्मरण करें ध्यान करें तो उसमें ध्यान में भगवान इस प्रकार के आए ऐसे भगवान हृदय में दिखाई दे जब दिखाई दे तो समझो अब धन्यता है जो भगवान का इस प्रकार से स्मरण करेगा वो तो भूल जाएगा सारा संसार वो तो भूल जाएगा संसार के भौतिक जीवन की जितने दुख क्ले शादी है उन सबसे उसका छुटकारा हो जाए परमार्थ को प्राप्त कर लेगा इसलिए कहते हैं भगवान के इस प्रकार से चिंतन सावधानी जरूरत है वह शोभा समाज सुबह ही कगेश अब कहते है कि देखो कालभूषण जी कहते हैं सुनो की देखो कैसी सुंदर भगवान समय है और कैसी शोभा बनी है और सब लोग कैसे उनको देख करके कैसे आनंदित हो रहे है वो तो सब वातावरण कितना आनंद है कितना सौंदर्य है कितना प्रफुल्लित करने वाला है वो क्या कहते हैं बनता नहीं है तो मैंने ये भी संकेत है कि जो में भगवान को इस प्रकार की देखता है उसे बड़े आनंद की प्राप्ति होती है उस आनंद वो आनंद संसार में कहीं नहीं है वैसा अद्भुत आनंद उसको हृदय में प्राप्त होता है और वर्ण शारदेष श्रुति सोर सजान महेश कहते हैं ये तो ये शेष सरस्वती और वेद श्रुति मन वेद ये तो भगवान की महिमा का उनके आनंद का उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन नहीं करते लेकिन उसका जो रस है उसका आनंद है रस में आनंद उनका आनंद जो है भगवान के दर्शन का परम परमात्मा की प्राप्ति का वो तो महेशा ही जानते हैं शंकर जी जानते हैं शंकर जी के माने जो परमात्मा का जिसमें अगाध विश्वास और प्रेम है उसी परमात्मा में समर्पित है सदभाव भावित है उसी को आनंद प्राप्त होता है अन्य लोग तो बस साधक हैं कल्पना करते हैं प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उनको अभी वो आनंद तो प्राप्त नहीं है लेकिन भगवान शंकर जी के माने तो उस आनंद तक तो पहुंचे हुए हैं उस आनंद को तो प्राप्त करते हैं अब इसके बाद ये तो भगवान का राशन व्यासन पर विराजमान होना उसे हो गया। अब उसके बाद भगवान की स्तुतियां होती हैं, उनका भरते हैं भिन्न भिन्न स्तुति कर गए शुभ निजी धाम हो लोग आए भगवान की स्तुतियां होने की स्तुति कर कर करके के अपने अपने धाम चले गए बंदी वेश वेद तब आए जरा उसी समय वेद भी भगवान की स्तुति करने के आए चारों वेद एक शाम जो सर पथर वेद ये वहाँ पर उपस्थित हुए और बंदी वेश बंदी वेश बना करके बंदी के मैंने वंदना करने वाले चारण भाट ये जो कहलाते हैं सूत मागर इनका रूप धारण करके ये वेद आए और ये राजाओं की महिमा गाती है तो उन्होंने उन्हीं प्रकार के बंदी रूप धारण कर लिया और तो भगवान तो श्री राम जी की महिमा बोलने लगे उनके गुणगान करने लगे स्तुति करने लगे तो प्रभु सर्वज्ञ की अति आदर कृपाण कहते हैं भगवान तो सर्वज्ञ है वेद जब आए और उन्होंने बंदी का वेद किया तो भगवान तो जान गए कि आए हुए हैं उन्होंने बंदी का रूप किया हुआ है इसलिए भगवान सर्वज्ञ में सब जानने वाले हैं उनसे कुछ छिपा नहीं की वेद आ रहे हैं उनको तो पता चल गया तो उन्होंने अति आदर कृपाण धान तो भगवान ने उनका आदर किया वेदों का अभी समय भगवान एक राजा होकर के सिंहस में बैठे हुए हैं तो राजा का धर्म ये है कि तो वो वेदों का भी आदर करें ये सूचित किया वेदों का आदर करें कि मैंने वैदिक ज्ञान को प्रमाण माने और उसी के अनुसार अपना जीवन बना प्राचीन काल में वेदांत दर्शन